आपने भगवान को देखा है अब ये तर्क का अगर तर्क करेंगे हम तो हाथ जोड़ देंगे आजकल चमत्कार की परिभाषा धर्म में बड़ी बदल गई है हमारे भक्ति भावना के किंचित आग्रह नहीं था हमको ऐसे कुछ विश्वास प्रैक्टिकल ऐसे कुछ विश्वास प्रभु ने हमको दिला दिया जिससे हमारे दृढ़ निश्चय हो गया जो भगवान है और सत्य है आपने किताब लिखी ऑप्शिकल इन भक्ति क्या ऑप्स्टिकल होते हैं भक्ति में दो साधु बन के जैसे हम सब जान गए हैं ऐसा थोड़ी होता है तो आपको गुरु कैसे मिले में आए नमस्कार ब्रज आने वाले हर व्यक्ति को कृष्ण तत्व की तलाश है ब्रज आने वाले हर व्यक्ति को राधा तत्व की तलाश है लेकिन ये तत्व प्राप्त कैसे होता है हमें ये बताया गया है कि अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलें तो हमें राधा और कृष्ण तत्व की प्राप्ति होती है लेकिन इसके बावजूद भी भक्ति का वो मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर और सतत हरि नाम संकीर्तन कह लीजिए या नाम जाप कह लीजिए हमें राधा और कृष्ण के दर्शन हो जाएं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे किस्से हैं और ऐसी कहानियाँ हैं संत को विरक्त भाव में जाने के बाद राधा और कृष्ण के दर्शन हो गए अब इसे लेकर समाज में बहुत सारी जिज्ञासा भी है बहुत सारे विवाद भी हैं लेकिन हम आज एक ऐसे विरक्त संत के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राधा नाम को समर्पित किया हुआ है वे प्रतिदिन तेरह घंटे भजन करते हैं तेरह घंटे और ये मैं तब कह रहा हूं जबकि डॉक्टरों ने उन्हें मना किया हुआ है कि आप इतनी देर पलथी मारकर ना बैठे इसके बावजूद उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलने वाले हमारे विरक्त और अनुरक्त संतों ने इस परंपरा को सदैव इसी तरह किया है। ब्रज में तो यह बिल्कुल ही आम है। आज हम उन संत से जानेंगे कि ब्रज की महिमा क्या है उनका जीवन क्या है और वो किस भाव से इस पूरे जीवन को आगे ले चल रहे हैं इस इंटरव्यू को देखने वाले सभी लोगों को मैं कहूंगा इस इंटरव्यू को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें संतों का वक्त मिलने के लिए प्रभु कृपा की जरूरत होती है और आपको देखने के लिए भी प्रभु कृपा की जरूरत होती है तो थोड़ा वक्त निकाल के आराम से समझिएगा कि ब्रज क्या है ब्रज की महिमा क्या है राधा तत्व क्या है कृष्ण तत्व क्या है राधा और कृष्ण का संबंध क्या है और पूज्य विनोद बाबा जी महाराज कौन है महाराज जी आपका इस चर्चा में स्वागत है सर्वप्रथम सवाल पूछूंगा क्योंकि एक पूर्वाश्रम का नाम होता है और एक आप जब सन्यासी हो जाते हैं वैष्णव हो जाते तब। तो, विनोद बाबा कौन है ये शरीर का नाम होता है वास्तव तो में आत्मा का तो कोई नाम नहीं हम तो शरीर नहीं लेकिन शरीरधारी हर प्राणी का ही एक नाम होता है, नाम रखा जाता है हमारा पूर्व नाम है विनय विनय नाम है जी लेकिन हम गुरुप्रदत्त सन्यास नाम है जी बैराग्य नाम है विनोद बिहारी दास जी तो आपके मन में ये भक्ति कैसे जगी आप भी बालक रहे होंगे परिवार में जन्म हुआ हो देखिए ये पूर्व जन्मार्जित तो संस्कार है ऐसा नहीं होता है जन्म जन्म का जो तो संस्कार है वही जाग जाता है जो पूर्व जन्म में जो भजन करने का संस्कार है वो यक्षमय साधु संग मिलने से उनके भीतर ओ वृत्ति जाग जाती है अगर ऐसे संस्कार नहीं है तो भजन में प्रवृत्ति होना इतना संभव नहीं है ना तो ये पूर्वजन्म का संस्कार मान लीजिए जैसे एक मैं पहले नौकरी करते थे सरकारी नौकरी जी लेकिन हमारे माता पिता तो बचपन में चले गए नृत्यधाम हम अकेला रहते थे हमारे भीतर बड़े अकेलापन महसूस करते थे जी। उसमें हमारे भीतर भक्ति भावना का किंचित मात्र लेश मात्र हमारे भीतर कोई आग्रह नहीं था आ, लेकिन हम दुखी थे हमको भौतिक जीवन में हमारे जो फ्रेंड सर्किल है सबसे मिलते थे बैठते थे बहुत ही विषय इस पर खूब रुचि लेते थे लेकिन हमको शांति नहीं मिलती थी शांति के अनुसंधान में हमने बहुत घूमते थे लेकिन भगवत विषय में हमारा कोई आग्रह नहीं था जी कहीं हम एक जगह किराया में रहते नौकरी करते हैं तो वहाँ जो घर वाली हैं वो तो एक वृद्धाई मैया हैं देवी जी हमको एक रामकृष्ण परमांशुदेव को कथा मृत्यु तो दिया जो बिना तुम तो इस ग्रंथ को पढ़ो हमने hmm. बड़े आग्रह से लिया रात भर वो ग्रंथ का हमने पढ़ा पढ़ करके हमारे भीतर ऐसे प्रेरणा जागृति हुई कि भाई ये जीवन तो बड़ी सुंदर जीवन है और हम जिस जीवन लीड कर रहे हैं ये जीवन तो विकार है ये तो भौतिक जीवन है और ये तो आखिरी तो अंतिम तो इस तो दुखी पाना है ये तो पशु पक्षी जैसे ये बस आ निद्रा संभग आदि इसमें लिप्त होकर करके जीवंती में मृत्यु का वर्णन करके फिर चुराशी लग जुन में फिर अनंत काल के लिए भ्रमण करता है तो हम भी ऐसे ही हमारे कर्म कर्मशिष्टा इसका परिवर्तन लाना जरूरी है तो वो कथा मृत श्रवण करके पढ़ करके हमारे भीतर परिवर्तन आ गया ने एक आध्यात्मिक जीवन भी है इस जीवन का परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है तुरंत हमने सिद्धांत तो ले लिया जिसके लिए और इंतजार नहीं अभी से ही हमको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा हमने क्या करना है तो पहले समाज जीवन से हमको दूर रहना है मैं संक्षिप्त कह रहा हूँ तो ऐसी जगह हमने घर किराया ले लिया जहाँ हमको कोई जानता नहीं कोई पहचानता नहीं ऐसी जगह हमको चाहिए हम तो सरकारी नौकरी करते तो बंधन में नहीं था तो वहाँ फिर हमने एक अनुशासित जीवन लीड करने के लिए अब प्रस्तुति लिए है अब आध्यता क्या है हमको कोई जानकारी है नहीं भजन क्या है भगवान कौन है भगवान से हमारे संबंध क्या है हम कौन है सृष्टि क्या है सृष्टि से हमारे संबंध हम कुछ जानते नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए तो इसके लिए हम सोचे हैं भाई तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हमारे एक मित्र से हमारा संपर्क हुआ नुँ। नुँ। तो वो हमको अपने कार्ड से वो मेम्बर है ना हमको उन कार्ड से धर्म ग्रंथों में सप्लाई करना शुरू करें पात्रालाम ग्रंथ का अंदर डूबे रहे समस्त संप्रदाय का क्या है परतत्व तो क्या है भगवान कौन है ईश्वर तत्व तो क्या है नाना प्रकार का नाना मनो मतवादे विचलित हो गया अलग अलग पंथा कोई कहते हैं ये पंथा ठीक है कोई कहते ये पंथा ठीक है कोई कहते हैं ऐसे अच्छा अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग फिर आखिर में सब ग्रंथ तो का एक बात पर सभी एक ही बात में सब राजी है सत्संग करना जरूरी है तो सत्संग कहाँ करें तो जहाँ साधु मिलते उनको किसी पीछे, पीछे हम जाते हैं तो उनसे कुछ मिल जाए बृंदावन धाम आते हैं कुंभ मिला जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश शिमालय अनुसंधान है। करते हैं कहाँ संतः हैं, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे मन मेरे मन में एक ही उस समय इच्छा है कैसे भी हमको सतगुरु मिल जाए है ऐसे अनुसंधान करते करते वृंदावन में आए और सब ग्रंथ में हमने देखा जो नाम के विशेष महिमा तो नाम करो हम तो नाम को हमको पता नहीं कौन नाम करना है नहीं। नहीं। तो पूर्व संस्कार बात हरिनाम महामंत्र में हमारी रुचि का हम चलते फिरते हरिनाम करते थे नाम करते थे कार्य करते थे लेकिन हरिनाम करते थे इसमें हमको बहुत कुछ अनुभव हुआ बहुत अप्राकृतिक विषय भी हमको ठाकुर जी बोध कर हैं उस समय गुरुकरण के पहले ही हमको ऐसे कुछ विश्वास प्रैक्टिकल ऐसे कुछ विश्वास प्रभु ने हमको दिला दिया जिससे हमारे दृढ़ निश्चय हो गया जो भगवान है और सत्य है भगवान हमको कृपा करेंगे अवश्य करेंगे तो आपको गुरु कैसे मिले थे? फिर हमने गुरु अनुसंधान के लिए कुंभ भी जाते थे बड़े बड़े कुंभ में बहुत दर्शन के में में गए आए घूमते सान्निध्य में जाइये तो इनके सान्निध्य में आने से तो हमको बहुत शांति मिली कई बार आए चार बार पांच बार आए जी लेकिन हम देख सारिया नहीं उस समय हम देखते थे कि ये हम जिससे दीक्षा लेंगे हमको निश्चिंत तो होना जरूरी है कि ये गुरुदेव हमको शमशार सागर से पार करने में समर्थता है कि नहीं ये देखना जरूरी जी। जी। जी ऐसा थोड़ी लेंगे कोई कह दिया जी। जी। ऐसा थोड़ी है गुरुदेव घर कहे भी थे चतुर्थ तो बार जब कौन के रह करके जा रहे है नक्त तो करना है नक्त करते तुम परिणाम ले जाओ माला ले जाओ कंठी ले जाओ। हमारे बाबा कंठी हमारे भीतर है, अभी हमारे है। अभी हमारा तैयार नहीं हम जाओरण आचर कर, कर नहीं पाएंगे बाबा माफ कर दीजिए। अब चले गए। आ, देखते थे जो हम जिनके सानिध्य में हम हाँ आए हैं और जिनका हम गुरु रूप में वर्ण करेंगे वो सर्वत भाव से सामर्थ्य है कि नहीं हमको शागर से पार करने में समर्थता है कि नहीं समस्त दोष वर्जित है कि नहीं है इत्यादि समस्त सदगुण से अलंकृत है कि नहीं तो हम जब निस्संदेह हो गए तभी तो जा करके वृंदावन में आकर के उनकी प्रतिभा प्राप्त करके फिर यहीं पर आ करके हमने डिजाइन दे दिया वहाँ जाके स्वप्न स्वप्न में भी दिखाई दिए, तो उसमें रोते थे बहुत रोते थे हमारे सदगुरु कहा सदगुरु कहा तो बहुत कहानी है लंबा कहानी है रोते थे सतगुरु अनुसंधान के लिए कितना कितना महापुरुष के पास गए कोई कहती हैं कोई तो को ऐसे भी कहे आपको अभी भगवान दर्शन करा देंगे तुम गुरु कर लो हमको हम कहें कि ऐसे भगवत दर्शन करना है नहीं जो हमको फट अभी करा देंगे <laughs> तो गुरु कृपा जी से मिली उसके बाद ही हमारे हम व्यक्त हो गए जो हमारे माता पिता जब बचपन में श्रद्धाम चले गए अब हमारे लिए संसार जीवन में जाना कोई कारण नहीं है अब हमको पार्थी जीवन लीड करना ही हमारे लिए औचित है जान कर के हमने रिजाइन दे दिया तब में में हम तो ये सरकारी नौकरी कैसे लगी शिक्षा के बाद ये लंबा चैप्टर है अच्छा ओके ठीक। <laughs> ये कभी बाद में चर्चा करेंगे बाबा से अगली बार लंबा चैप्टर तो बाबा अब अब बरसाना आप इतनी देर से क्यों आए अब दो हजार छः में बरसाना आए इसके पहले आप शायद लेपिगा काम्बी या कहीं रहे बरसाना आने का निर्णय 2006 ना दो हजार नहीं, नहीं।, नहीं इसके पहले आए हैं हम हम हम अच्छा आम, आम तो गुरु जी के साथ आए हैं 1980 में ओके 1980 में, में, में, अच्छा। तो में रहते थे उसके बाद गुरु के गुरु जी के साथ रहते थे गुरु जी यहाँ से नीला चल चले गए उनके साथ गए फिर वहां से नवद्वीप गए नवद्वीप के देहात के बाद फिर हम विदाय लेकर के ब्रिज में हम लगने के चरण सनिधि में आकर के निवास कर तो रहे खूब रोए खूब तो रोए जब गुरुदेव चले गए कभी एकांत में पास किया नहीं आदत नहीं नौकरी करते थे मजे से जब नौकरी करते थे कोई अभाव नहीं आप जंगल में जा रहे हैं कहाँ रहेंगे क्या करेंगे लेकिन जाना है जंगल में एकांत रहना है एकांत रहने का आदत नहीं कभी रहे नहीं तो ठीक है चल दिए हैं एक दिन घूमते घूमते चले हैं ये गांव नीम गांव में आकर के दोपहर तो इंतज़ार किए फिर खूब रोए खूब रोए कहाँ चले राधा रणी कहाँ हम कहाँ जाएंगे mm. हैं तो चलते चलते आए हैं बरसाना चलो राधाणी के चरण में आकर राधा जी को दर्शन तो करो mm. जी तो वहाँ पर एक जन हमको देखा पहचान बाबा आ जाओ आ जाओ। कहां जा रहे हो कहाँ जाओगे हम बोले कहाँ जाएंगे यही तो सोच रहे हैं कहाँ जाएंगे बोले अब यहाँ रहोगे हम बोले हाँ रखेंगे तो रहेंगे तो वही भानुखोर में वहाँ जो छत्री है वहाँ बनी बने एक जो साधु रहते थे वो छोड़ चले गए बस उन्हें दे दिया हमको और सब जो भी वस्तु हमको चाहिए सब वहाँ मौजूद है हमको एक लोटा चाहिए लोटा मौजूद है हमको एक शीशा चाहिए थी लक्कड़ी वो मौजूद है मैंने हर चीज़ हमारे लिए मुझे राजनी पहले से तैयार करके रखे रहने के लिए सब से वहाँ रहे फिर फिर भगवती इच्छा वहाँ से चले वहां से गए वहाँ पाँच साल रह करके प्रेम सरोवर गए प्रेम सरोवर में दस साल रहे वहाँ ज़्यादा भेड़ भाड़ा का सीट शुरू हो गया बहुत प्रपंच में हम फंसने फंसना शुरू हो गए तो प्रपंच देख कर हमने बहुत भयभीत तो होकर के भाग गए वहाँ से इधर उधर नाना जगह घूमते घूमते फिर जाए खामी गए खामी से गए लिखी लिखी में नौ साल रहे नौ साल के बाद लिखी जाने आने का एकमात्र कारण वहाँ ज्यादा प्रेम प्रीति हो गया लोग ज़्यादा ही प्रेम करना शुरू कर दिया हम देखते हैं प्रेम ही बंधन का कारण प्रेम इसमें फंसने से फिर भगवत जीवन में आगे बढ़ना शादी करिए बड़ा असंभव हो जाता है, है ये उतना बंधन का कारण नहीं लेकिन ये प्रेम लौकिक प्रेम ये बड़ा खतरनाक है ये राज तो तो तो तो बना दिया किसी ने भक्त ने बनाया हमारा नहीं है ये घर हमने हमारा आश्रम नहीं है हमको बुला के लाए हैं राजनी तब से ये सत्रह साल हो गया अब हम यहाँ रह रहे जहाँ रहे वहाँ बुध प्रेत इत्यादि आपके साथ तो तो भूत तो रहता ही था तो तो तो तो आपके जगह तो भूत है या कौन है ये तो तो नहीं है फिर जाके मित्र बन गए फिर हम डिस्टर्ब नहीं करता था बाप ने कहा की रामकृष्ण परमहंस की किताब पढ़कर आपको जागृति हुई रामकृष्ण परमहंस ने सखी भाव को जिया था तो ये सखी भाव क्या है देखिए ये तो तत्व बहुत विशाल तत्व है भगवान एक है भगवान अनंत तो है भगवान के नाम अनंत तो, रूप अनंत तो, लीला अनंत तो, धाम अनंत तो, अंत ही उसका कोई पार नहीं पाया जहाँ गीता में विभुत जोग में भगवान बहुत कुछ अर्जुन ने शिक्षा दिया मैं यूं हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ आखिर में भगवान कहते हैं अथवा बहु नहीं तेनाजुनो विष्ट का जगत ये समस्त जगत जो देखते अर्जुन मैं एक कर्ण में धारण करके रखा तो वो तो अनंत है कौन पार पाया तो भगवत का अनंत प्रकाश लेकिन मूर्ख तो हम जैसे मूर्ख व्यक्ति को जानते नहीं है तर्क वितर्क में फंस जाते हैं हम कहते हैं ये ठीक है वो कहते हैं वो ठीक है वो वास्तव तो में सभी ठीक है भगवान को पूर्ण तरह से कौन अनुभव कर सकता कोई नहीं कर सकता है मूल जो भगवान उपासना पद्धति है उसका त्रिविध प्रकाश है एक है ज्ञानमय प्रकाश जी। एक है ऐश्वर्य प्रकाश एक है माधुर्यमय प्रकाश ज्ञानमय प्रकाश है भगवान का नाम नहीं रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं जी। जी। भगवान एक अवस्था मात्र ये दृश्यमान जगत जो है माया के द्वारा रचित है ये माया है उनके विचार से भगवान नाम रूप गुण लीला रही अचिंत एक अवस्था मात्र आनंदमय सत्ता मात्र ये ज्ञान जो है उनके ये उपासना है ज्ञान मार्ग उसमें जहाँ भगवान का कोई नाम रूप रूपी कुछ नहीं है समस्त अवभक्त जगत अवभक्त रूप में मैं हुँ। हुँ। मत तो हाँ पर तरंग नंग से पढ़े और कोई तत्व है नहीं अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वंग प्रवर्तते मत तंत मुदा भाव समान्यता हमारे द्वारा सब कुछ प्रवर्तित तो होता है हमसे परिवार के तत्व तो है, है ज्ञानमय प्रकाश और एक अशर्जमय प्रकाश ज्ञानमय प्रकाश निर्गुण निर्विशेष और सगुण सविशेष्वर्जमय माने भगवान अनंत है सृष्टि करते हैं लीला करते हैं अनंत वैकुंठनाथ तो है। वहाँ भगवान विराट रूप में भगवान व्यक्त तो है प्रकाश है उनके व्याप्त तो व्यक्त प्रकाश है ये ऐश्वर्य में उपासना पद्धति जो साधक का जो उपासना उनके लिए जो उपासना करते हैं और एक है माधुर hmm. माधुर्य उपासना जो उपासना यह वृंदावन में जहा भगवान नरलीला को अनुकरण करते हैं भगवान एक नरोचित साधारण मनुष्य जैसे प्रकट लीला करते हैं इसको कहते हैं भगवान के नरलीला जो वृंदावनी उपासना पद्धति भगवान जी hmm. भगवान जन्म रहित वो कर भी भगवान मनुष्य चितोन धारण करके भगवान लीला करते माधुर्य लीला माधुर्ते जहाँ भक्त के साथ भगवान के एक तन्मयता भक्त के साथ एक परम आत्मीयता परम प्रेमास्पद सबसे सबसे निकटतम ऐसे प्रेममय एक व्यवहार निसंकोश भगवान के साथ हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम ये जो उपासना पद्धति यह हमारे वृंदावन में सगुन सविशेष भगवान की माधुर्य जमुना उपासना पद्धति यहाँ चार प्रकार की mm. पद्धति एक है दस्य भाव mm. भगवान प्रभु है हम दास है mm. हमारे मित्र है शाखा है बस भावना hmm. भगवान, भगवान भगवान नहीं हमारे शाखा है मित्र है, mm. भी mm. है mm. भगवान, yeah. Yeah. भगवान भी ऐसे ही भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ भगवान भी ऐसे ही गुल मिल जाते हैं भक्त के साथ भाव भगवान अंगीकार कर लेते हैं हाँ, माधुर जो भाव कांता जैसे भाव ये कांता भाव है तो ये माधुर जो उपासना पद्धति है हमारी वृंदावन में जी, हाँ, जी। और उसके अंदर राधारणी सर्वोपरि राधारणीय भगवान के अंतरंग शक्ति भगवान के शक्ति है ना त्रिविध शक्तिया शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति स्वरूप शक्ति जो है जगवान चिदाम में भगवान विराजमान है वो स्वरूप शक्ति के जो मूर्त विग्रह तो है वह है श्रीमती राधा रानी जी स्वरूप जी, शक्ति का त्रिविध प्रकाश सौंदिनी संवित अल्लादिनी ये तो लंबा चैप्टर है सौंदनी शक्ति के द्वारा भगवान स्थान आसन आदि सब प्रकट करते हैं संवित शक्ति है अनुभव शक्ति सेंसेशन अनुभव शक्ति संवित शक्ति और है आनंद शक्ति आनंद जो आनंद भगवान आनंद आस्वादन कराते हैं स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं ये आनंददाय शक्ति इत्री भी शक्ति के जो भगवान के मूर्त तो विग्रह है सचिद आनंद विग्रह कहते सचिद आनंद संदिनी सम्विध अ त्रिविद शक्ति के मूर्त तो विग्रह है भगवान श्री कृष्ण ये मायातीत इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत ये अनुभव कृपा सा कल्पना के द्वारा चिंतन के द्वारा भगवान का ये रूप लाना संभव नहीं है अनुभव करना संभव नहीं है ये वृंदावन उपासना पद्धति क्या है ये जो सहचरी उपासना पद्धति है ये वृंदावन में जुगल सेवा निकुंज में राधा कृष्ण जुगल को बिहार कराते है और सखिया उनके सेवा में निमग्न रहते अष्टजाम ये जो सिवा है ये सहचरी शिवा है हमारे मंजूरी स्वरूप उपासना पद्धति जो राधारणी ये शिवा मैंने सहचरी है लेकिन दासी भाव भावी भाव न उनके भावना है मैं दासी हूँ मैं किंकरी हूँ मैं राधारणी के सखी नहीं हूँ मैं राधारणी के किंकरी हूँ ये भावना लेकिन है सखी है ये भावना लेकर के अंतरंग भावना जिस भावना से हर समय राधारणी के साथ ही रहती है इसलिए इनको कहते हैं नित्य सखी सखी प्रकरण पंच विधा सखी प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी प्राणा सखी नित्य सखी नित्य लीला में है ना श्खी श्खी, जो कृष्ण स्नेहाधिकार प्रिय सखी स्नेहा प्रिय नर्म सखी जो राधा में ज्यादा प्रेम रखते हैं समस्त स्नेहा लेकिन राधा रानी में ज्यादा प्रेम राखते हैं यह अष्टविधा प्रधान लोनिख चित्रेखा चंपक है और यह नित्य सखी जो साधन सिद्धा गुरु कृपा अवलंबन करके गुरु चरण में शरणागत हो करके है राधाणी की कृपा प्राप्त करके और हर समय राधाणी के सेवा चिंतन में तल्लीनता तन्मयता से सेवा के कारण राजा की कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं फिर अंतिम समय ये शरीर जा कर के राजा की वो स्वरूप प्राप्त करके सेवा स्वरूप वो स्वरूप जो है वो ये पंचभौतिक नहीं है ये जो पंचभौतिक शरीर है ये तो जड़ चेतन का मिश्रण है जड़ और चेतन शरीर है अपरा प्रकृति माया जड़रूपा माया और चेतन है आत्मा दोनों का मिलन भूमि है शरीर चेतन है मातृ जठन में शरीर बनता है और शरीर में वो चेतन सत्ता तदात्मता तदात्मता के कारण शरीर में चेतन सत्ता व्याप्त होकर के तदात्मा होकर के शरीरधारी बन जाते हैं लेकिन वहाँ नहीं वहाँ ये शरीर जब चिन्ह हो जाता है फिर जाके नित्य स्वरूप में स्थित तो हो जाता है और नित्य दिव्य स्वरूप राजधानी के कृपा प्रदत्त तो, शवचर्य स्वरूप उस स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए जुगल सेवा में निमग्न हो जाती है आनंद में निमग्न हो जाती है तो केवल राधा नाम जपने से इतना ज्ञान आ जाता है एक सामान्य भक्त तो जो दिन भर राधा नाम जपे तो ऐसा है संभव या गुरु कृपा चाहिए गुरु कृपा और राधा कृपा अलग नहीं है अच्छा है। गुरु कृपा गुरु में एक निष्ठा है नहीं गुरु में उतना श्रद्धा है नहीं लेकिन राधारानी में निष्ठा ऐसा होता नहीं गुरु में निष्ठा है तो ऑटोमेटिक राधारणी कृपा करते हैं बिल्कुल राधारानी की कृपा करते हैं तो गुरु में निष्ठा भी हो जाती है ऐसे है नौड़ी संप्रदाय है और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ की कृष्ण एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है उनका नंद गोपाल रूप है उनका द्वारकाधीश रूप है उनका राधा वल्लभ रूप है उनका बांके बिहारी राधा रमण एकमात्र देवता है और कोई ऐसा देवता नहीं है तो एक तो और दूसरा उनके साथ बहुत सारे सिद्धांत हैं, चाहे वो द्वैता द्वैत हो विशिष्टाद्वैत हो अद्वैता द्वैत बहुत सारे सिद्धांत ये कृष्ण रूप क्या है और ये इतना विशाल क्यों है तो अनंत है रूप हम तो पहले कहते हो नाम अनंत रूप अनंत लीला अनंत कौन पार पाया कौन पढ़या तो और अगर कहते हैं जो मैं जानता हूँ तो सबसे बड़ा मूर्ख है जहाँ ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए हैं ब्रजलीला में जी। आ, ब्रह्मा जी जब देखते हैं जो ब्रजलीला में गोष्ट गोचारण करते हैं भगवान और ऐसे शाखाओं के साथ झूठा खा रहे हैं झूठा खिला रहे हैं एक प्राकृत मनुष्य बालकवत तो बहुत ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन जो देखो एक प्राकृत मनुष्य झूठा झूठा क्या ये भगवान है तो आपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा सबको लेकर के एक गुफा में स्थानांतरित कर है। है। तो भगवान देखते हैं हमारे सखा सब कहा गए भगवान जान गए जो ब्रह्मा के करतुत है अपने सच्चेतानंद स्वरूप से फिर प्रकट करके ऐसे लीला करना शुरू किया है ब्रह्मा आके देखते भाई लीला तो चल रही है तो हमने जो छुपा के रखे है वो कौन है जाके देखते वहां तो सोया हुआ है तो यहाँ कौन है अरे यहाँ तो वैसे यह ही लीला चल रही है जी। तो वहां, ब्रह्मा स्टफ स्टफ किया है। है। है ना? वहां एक नाम प्रभु नु। काय न मनुष्य भाचा बैंगता बहुचरा प्रभु जो कहते हैं तुमको जानता हो मैं जान नहीं दीजिए प्रभु मैं ब्रह्म कहता हूँ तुम्हारी लीला की एक कर्ण भी मेरे प्रवेश के अगम में है तो ये जो कहते हैं हम कृष्ण लीला जानते हैं ये ठीक है अज्ञान अज्ञानता है सब ठीक है सब रखनी चाहिए जो जैसे जो यथा मंग प्रबद्धमते तांग तथु वो भजाम भगवान अनंत रूप में व्यक्त होकर लीला करते हैं तो जो जैसा भजन करते हैं उनको सम्मान करना चाहिए आदर करना चाहिए ऐसा नहीं उनका विरोध नहीं करना चाहिए हम क्या जानते कितना कहना है हमारा कितना हमारे अनुप्रवेश है मिथ्या अभिमान थोड़ा दो दिन साधु बन के जैसे हम सब जान गए हैं ऐसा थोड़ी होता है हमारे तो ऐसा प्रवेश नहीं है हम तो माफ़ माँप, माफी मांगेंगे हमारे तो इतना अनुप्रवेश है नहीं आपने किताब लिखी है भक्ति क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं भक्ति में बाधा जैसे बाधा काम क्रोध लोभ हिंसा देश लोभ लालुसा मनुष्य बहुत अवगुण है अवगुण के खान है मनुष्य मोह तंद्रा भ्रम रुख काम ये दोष प्रधान है लेकिन ये आत्म संबंधी नहीं आत्मा सर्वथा निर्दोष है ये जो दोष है ये माया के विकारे देह से तदात्मता के कारण माया से संपर्क के कारण ये एक विकार पैदा हो गया जीप के अंदर देखने में आता है अहंकार से ये विकार पैदा होता है बस तो ये आत्म संबंधी नहीं है तो ये जो विकार है ये जाकर के साधक को आगे बढ़ने नहीं कोई ना कोई विकार आकर के साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है इसीलिए ये बाधा ये बाधा कैसे कैसे सबसे बड़ी बाधा क्या है उस बीच में हमने थोड़ा सा दिग्दर्शन दिया है व्यापक रूप से थोड़ा सा दिग्ग के लिए जो ये बाधा साधक को थोड़ा सा ख्याल करके आगे चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए गौड़ी संप्रदाय क्या गौरीय संप्रदाय है, है पद्धति इसका ही जो व्यापक प्रकाश जो है वृंदावनी उपासना यह महाप्रभु कृष्ण चैतन्य का अवधान शनिपदे अनर्पित चोरी अवतीर्ण कलऊ समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसां सदा जो कभी कोई जुग में कभी ए तो प्रदान नहीं किए है ये वस्तु तो भगवान प्रदान नहीं किया है ये साधन पद्धति वस्तु तो माने साधन पद्धति भगवान ने ये कभी कोई ये वस्तु तो प्रदान नहीं किया है उन्न तो रसांग उन्नत उज्जवल रस भगवान के जो रस है भगवान रसोई स्वरूप लेकिन वो उन्नत रस जो है उसका प्रदान करने के लिए इस में महाप्रभु हुए हैं वो उन्नत नुँ। नुँ। यह है है प्रश्न है ना तो महाप्रभु जो प्रदान किए हैं राधा राधारणी जो है राधारणी जो निवृत निकुंज में राधा कृष्ण जुगल बिहार करते हैं जहाँ कोई सखियों का अनुप्रवेश महाभाव रसराज कृष्ण महाभाव दोनों जो दो निकुंज में विलसित अवस्था में जो आनंद सुधा पान करते हैं जो रस रस की जो वो रस अपने मंजुरी माने सखी को राधाराणी कृपा करके आस्वादन कराते है स्वयं नहीं राधाराणी आश्वादन कराते हैं क्योंकि वो जो अंतरंग सखी है एकदम प्राण समी राधारणी और ये सखी की एकमात्र साधन चेष्टा है राधारणी के सुख संपादन आपने सुख पाने के लिए कोई चेष्टा नहीं जहां हमको सुख मिले आनंद मिले हमको ये मिले कोई कामना नहीं संपूर्ण निष्काम उनके साधन का एकमात्र तात्पर्य है राधारणी के सुख संपादन हमारे प्राणेश्वरी कैसे होंगी। उनको किस सेवा के द्वारा हम प्राणेश्वरी का करेंगे तो राधा रानी मंजूरी जो वो प्रेम सुधा के जो वो मंजूरी को आस्वादन कराते कृपा करके राधा रानी ये जो रस उपासना पद्धति इसको कहते हैं भावोल्लासा राधा रानी के भाव से चित्त चित्तवृत्ति जो है इसको कहते हैं भाव, भाव है राधा रानी कौन है बड़ा विवाद चल रहा आज कल राधा रानी और मैं आपको बताऊं जब से सोशल मीडिया आया महाराज जी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जैसे भगवद गीता में राधा रानी का कोई जिक्र नहीं है इस तरह के सवाल समाज में है कौन है राधा रानी और दूसरा ये जो विवाद चल रहा है एक स्वकीय भाव एक परकीय भाव इस तरह की बातें हैं किसी से शादी हुई नहीं हुई अब ये विवाद क्यों और राधा रानी कौन है ये तो विवाद तो महान अज्ञानता पहले तो अनुप्रवेश है अनुप्रवेश अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने विचार करके अपना एक जो हमारे जो विचारधारा को स्थापना करने का और इसको दृढ़ निश्चय करके सबके सामने पेश करने का चेष्टा उसमें सत्यता क्या है हमारे अनुप्रवेश कितना है ये कोई विचार नहीं ये औचित है नहीं इसमें दूसरा जो समाज जो, जो है ना हमारे मजाक उड़ाते हमारे सनातन तो धर्म का सही कह राधा रानी तो अजनी तो अजन ही उनका जन्म कहाँ अनंतोटी विष्णु लोग नम्र पद में जर्चित है हिमाद्री जा पूर्णमा जांची जा बड़ा प्रदे अनकोटी विष्णु विष्णु लोग नम्र पद में जहा अर्चित अनंतकोटी अनंत अनंतोटी वैकुंठ तो धाम जो है नारायण जो लक्ष्मी है ना ओ जिनके चरण कमल को अर्चना करते जाते हिमाद्री जा हिमाद्री जवा हिमालय के कन्या पार्वती जी पूलोमा जांच सरस्वती जहा बर प्रदे प्रार्थ बर प्रार्थना करते हैं और बर राधा रणी कृपा करते हैं वो राधा रानी कोई मानवी थोड़ी है वो अनंत कोटी वैकुंठल लो, विष्णु लोग भी उनको जो चरण कमल के जो एक छटा प्राप्त करने में समर्थ है उनको अपने राधारणी तो अनंत शक्ति में लीला में लीला करते हैं ये लीला करने का उनका स्वभाव है है ना ये जो लीला है ये दिव्य लीला है ये मनुष्य के बोध के अगम्य है जो गीता में कहते हैं अजय अभिशन अभ्यत्मा भूता नाम ईश्वर प्रकृति समुदिता है संभव आत्मायात्माय के द्वारा जगत में प्रकट होते हैं जन्म कर्म चौम जो तत्व तो ध्यान पुनर्जन्म नहीं किनो जन्म कर्म जो है ये दिव्य है ये लौकिक नहीं है ये अलौकिक है जो जानते हैं वो शंसार चक्र से मुक्त हो जाता है है न तो ये तर्क अगम्य विषय है हाँ भगवान लीला किए हैं करते हैं अनंत लीला एक लीला नहीं नित जो गोलोकधाम है ना ऐसे हमारे आचार्य आचार्यों ने कहते हैं जो नित्य जो गोलोकधाम है वह कमल जैसे अनंत अनंत अनंत विभु उसका कोई सीमा परिसीमा है नहीं एक दिग्दर्शन है उसके भीतर जो कोर्णिका है को कमल के भीतर एक जी जैसे बीच में कमल कुंभी ऐसा ही है ना� उसके अंदर अनंत कोठरी है हुँ. और कोठरी है। कोठरी, हाँ। हर कोठरी आनंत आनंत आनंत आनंत। है। जी। आनंत。आनंत है। अनंत है अनंत और हर अनंत है अनंत माइनस अनंत इज टू अनंत <laughs> अनंत एक दिग्दर्शन है और हर कोठरी में जुगल राधा कृष्ण जुगल अलग अलग लीला कर रहे हैं और अलग अलग अनंत बार अनंत अनंत लीला कल्पना के अतीत चिंता के अतीत कोई बुद्धिमत्ता तो छोड़ दो कोई साधन के द्वारा भी कभी इसका किंचित मात्र अनुप्रवेश करना संभव नहीं है आप समुद्र देखें, समुद्र गए कभी समुद्र देखे गए हैं कहा गए ठीक है साउथ में गए हैं समुद्र कितना देखे कितना दिखे अपने नेत्र जहां तक दृष्टि पूरा समुद्र थोड़ी देख पाए हैं असंभव लेकिन आप समुद्र देखें जी बोला हम समुद्र तो, तो शक्ति है लेकिन आप समुद्र कुछ नहीं देखें आप देखें लेकिन समुद्र कुछ लेकिन वो तो। ऐसा नहीं कि हम भगवान को जान गए किंच अचिंत विषय लेकर के ये तर्क अगम्य है इस विषय में इस तरह से अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा इसके विकृति रूप देना ये बड़ा कलंक है नहीं होना चाहिए बड़े सावधानी से ये क्या होता है दूसरा जो तो धर्मावलंबी है वो मजाक उड़ाते हैं हमारे अंदर में बहुत सारे ऐसे ये है उसका सेकुलर वादी है ये तो हमारे दुर्भाग्य है हमारे धर्म में ऐसे सेकुलर पैदा हो गया ना इधर का ना उधर का ये हमारे धर्म में सबसे बड़ा विघातक है ये लोग क्या कहते हैं ये सब कल्पना है लोग जानता नहीं देखा नहीं सुना नहीं कभी धर्म संबंध में कोई ज्ञान उनके भीतर है नहीं चेष्टा भी नहीं किया है इनसे पूछो तुम गीता अध्ययन किया जीवन में पढ़ा नहीं है समालोचना तो ऐसे ऐसे विरूप समालोचना करते बहुत ये कल्पना है कितना हृदय विदारक अरे मूर्ख तुम जानते नहीं हो तुमको शब्द प्रयोग करते हो क्या है क्या सत्या मित्र तुम क्या जानते हो कहा तो मेरे अनुप्रवेश है तुमने कितना साधना किया हम कुछ किया नहीं हम हाँ कहते हैं हम हाँ जानते हैं, हैं। हमारी कल्पना नहीं है यहाँ पचास साल हो गया यहाँ यह कल्पना लगी यहाँ बैठे नहीं है जो कल्पना कर रहे हैं हाँ में कमी है हमारे अभी तक वो स्थिति नहीं है वो वहाँ गठनमूलक प्रक्रिया जो अंतकरण के वहाँ कमी के कारण जो पूर्णता अभी तक नहीं हुई है लेकिन हाँ हमको हमको इतना जानकारी है जो सत्य है, है ना? जी, आप एक विरक्त संत हैं और अब आप लोकप्रिय हो रहे हैं तो ये डिस्टर्ब करता है देखिए पहले तो हम लोक समझ में जाते को हमें निकालते नहीं आप आए हैं हम कहीं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस विषय में लेकिन आप लोग आए आप लोग सम्मान तथा ये भी दिखते हैं थोड़ा सा ये बोलना भी जरूरी है ए, अच्छा है हमारे जितने पहुँचे थोड़ा सा समाज जीवन में इसका थोड़ा सा प्रचार हो जाए अच्छा है बस बाकी हम इंटरेस्ट नहीं लेते हम व्यापक रूप से कहीं जाना कोई मीटिंग करना कहीं ये करना ये हमारा सौभाग्य है शायद आपका ये पहला साक्षात्कार है हम बड़े सौभाग्यशाली हैं राधा रानी की कृपा है एक सवाल ये है महाराज जी हमने YouTube पे देखा है कि आप संतों के चरित्र बताते जैसे भक्तमाल जी ने जो कार्य किया है और ब्रज विरक्त संतों की भूमि रही है अनुरक्त संतों की भी भूमि रही है ऐसा क्या कारण रहा की यहाँ पे जो संत आते हैं और बहुत रोचक है ये कि नीम करोली बाबा देवराहा बाबा जो कि काशी में जाकर त्याग सकते थे अपनी जान पर वो ब्रज आते हैं इसकी कोई खास वजह होती कि ब्रज में प्राण देना कुछ या समाधि लेना। ले वो तो है तो दिव्य भूमि है भगवान जब यहाँ प्रकट लीला किए हैं भगवान तो यही ब्रज में लीला किए हैं है। तो वो राज वही राज। भगवान के चंद्रस्पर्श जनित तो जो वही रस अभी विद्यमान है भगवान तो रस को लेकर चले नहीं गए हैं वही प्रकृति सब कुछ वही जमुना वही गिरिराज तो यहाँ अभी भी वो लीला भगवान करते हैं लेकिन ये भगवान के वृंदावन के त्रिविध प्रकाश है एक है दृश्यमान एक है प्रकाश एक है अप्रकट ये वृंदावन में दृश्यमान चर्म चक्षु से हम देखते हैं प्राकृत बाहर की जो समाज जीवन है जी। जो स्थान है वृक्षदाता आदि घर मकान दुकान मनुष्य है यहाँ में ये ये वृज से उनका कोई अलग कुछ दिखता नहीं है जी एक ही है एक इसको कहते हैं दृश्यमान वास्तव में ऐसा नहीं ये में ही दिव्य लीला अभी भी देख सकते हैं अगर करके किसी का प्रेम दृष्टि खुल गया इस वृंदावन में अलौकिक दिव्य जुगर का प्रेम लीला अभी भी दर्शन करते इसका बहुत सारे प्रमाण है है न लेकिन जुगो माया के द्वारा ढक के रखे हैं जैसे प्रपंच जैसे देखने में लगता है प्रपंच जैसे वास्तविक प्रपंच नहीं है अप्राकृतिक तो दिव्य है दिव्यति दिव्य है। साधन करने से से की कृपा अभी भी शत्या है, शत्या है, शत्या है। तो आ, वो लीला अनुभव करते आपने देखागा आपने देखा भाई हम तो तर्क नहीं करेंगे हम तो नहीं बोलेगे हम देखे की नहीं देख तुम्हारी इच्छा आना नहीं में। <laughs> <laughs> इतना कहेंगे हमसे तर्क तो नहीं करेंगे वाह हम दिखाएंगे अपना ये हम ऐसा है तैसा है हम बड़े हैं हम तो एक साधारण मनुष्य है। हैं पड़े हैं ब्रुज राज करके सबके चरण वंदना करते हैं जब <laughs> <ना, ना>, इस तरह <laughs> की वो ऐसे कोई हाँ बोलिए नहीं नहीं तो महाराज विरक्त संतों की एक परम्परा रही और हमने यहाँ पगला बाबा उड़िया बाबा खंडानंद जी मेरे अपने जीवन में जिनको मैं देख पाया सुन पाया जिनके बारे में और ऐसे कौन से विरक्त संत हुए क्योंकि लोग क्या हो रहा है महाराज ब्रज आते हैं एक मंदिर में दर्शन करते हैं फोटो खिंचाते हैं चले जाते हैं फिर अगले हफ्ते आते हैं तो ये ब्रज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या ब्रज की गरिमा जो है वो कम हो रही है कम तो नहीं हो रही मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन लोग जो ब्रज को समझना चाहें वो कैसे समझें और वो साधक नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकते हैं वो आपके दर्शन करने के लिए बाहर इंतजार करेंगे और दर्शन करके चले जाएंगे लेकिन इतने में तो ब्रज समझ आएगा उन्हें, नहीं इतना जल्दी स, समझना भी संभव नहीं है समझाना भी संभव नहीं है हमारे पास आए हैं हम तुरंत उनको समझा देंगे ये भी संभव नहीं है लेकिन आते आते धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़ा तो अनुरक्त तो, तो बढ़ता ही जाता है फिर समझ जाएंगे धीरे धीरे तो ऐसे ऐसे कौन से संतों हैं जिन्होंने आपको भी प्रेरित किया है विरक्त संतों में जो यहाँ के रहें के पहले तो हमारे गुरु जी गुरु जी तो हमारे उनका नाम क्या था? हमें आ, उनके जी, और उनका ऐसे भारत भूमि में प्रसिद्ध है ना तीन कड़ी बाबा नाम से प्रसिद्ध बड़े पहुंचे हुए संत है उनका अलौकिक बहुत कहानी है आए वहीं पर पहले पहले दर्शन दर्शन होने से पहले, जब तक तक नहीं तब ता हम रहे हैं। अच्छा फिर बोलिए जी, कोई जीवन का चमत्कार महाराज जी चमत्कारी खुश नहीं है बस चमत्कारी है सबसे चमत्कारी है सबसे चमत्कारी है जो हम जैसे गुण हीन भक्तिन साधनहीन सबसे अवगुण से एक अवगुण के खान हैं लेकिन राधा ने कोरोना करके ब्रज में रखे हैं कोई भी अभाव नहीं कोई चिंता नहीं कोई भी माने जो भी मन में आता है तिल चिंता करते ताला के हाजिर हो जाता है उनके एक असीम कोरोना हर स्थिति में आधि व्याधि उपाधि दुख धन्य हर स्थिति में उनके जो असीम कोरुणा हम अनुभव कर रहे हैं ये अवर्णनीय ये भाषा की यहाँ इतना तो हम देखते हैं यहाँ अलौकिक सबसे अलौकिकता तो ये दिख रहे हैं जहाँ हम जैसे एक साधारण को भी राजनी इतना कोुना करके अपने चरण कांत में स्थान देकर रखे हैं पिछले हफ्ते मैंने रमेश बाबा जी पूजे रमेश बाबा जी का भी साक्षात्कार किया था और उन्होंने भी यही भाव प्रकट किया कि साठ हजार मैंने कहा अपने भगवान को देखा है तो उन्होंने कहा ये साठ गाय कौन चिरा रहा है भगवान ही चरा रहे हैं तो इसको लोग चमत्कार ही मान लेते हैं दरअसल कई बार क्योंकि आजकल चमत्कार की परिभाषा धर्म में बड़ी बदल गई है अब एक मूल सवाल बहुत सारे लोकप्रिय संत आजकल आपके पास आते हैं क्या पाने आते हैं ये तो हमको पता नहीं है देखिए हम ना किसी का नाम पूछते हैं ना किसी का फोन नंबर रखते हैं ना हम किसी के पास जाते हैं आप क्यों आता है हमारे भीतर वो गुण भी नहीं है कोई शक्ति भी नहीं है क्या कहूँ मैं तो एक अति साधारण कभी तो लज्जित हो जाते हैं हम जी ये लोग आते क्यों हमारे पास हमारे पास कुछ है नहीं है, है। आ, एक प्रार्थना करते हैं के में सबको शुभ बुद्धि दोष मंगल करो बस बाकी तो हमारे पास कुछ है आप ये क्यों प्रभावित होते हैं कि है इसका मान्यता आपको पता नहीं है ए, क्या कहो <laughs> कथा सुनते हैं महाराज जी आप किसी की है? कथा सुनते हैं कथा सुनने का समय नहीं मिलता है ये जो उपासना आपकी है ये बड़ी रोचक है क्योंकि ये सुनने में तो आप कैसे तेरा घंटा बैठ जाते हैं तेरा घंटे और बैठने का मतलब उठने का बंद नहीं करता तो दो, का दो चार दिन दीजिए कुछ करना है नहीं तो बैठे बैठे बैट राधा रानी के चरण में बैठे बैठे हे राधा रानी भजन बने ना बने देखना हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं ऐसा है करके बैठे रहते चुपचाप आपको दर्शन का इंतजार है तो, हमको प्रेम की <laughs> प्रेम की इंतजार है। है। जी बहुत मिला हुआ है। हम हम हम सब लोग इसीलिए आ रहे हैं कि हम करोड़ों लोग का और प्रेम ले आए आपके पास किलो भर प्रेम ले आए <laughs> तुम्हारा जी बड़ी कृपा आपने हमसे बात की और इस साक्षात्कार का उद्देश्य केवल ये था कि आपको ब्रज का भाव थोड़ा और गंभीरता से समझाया जा सके क्योंकि आप सभी लोगों को और क्योंकि आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ अब सोशल मीडिया और यूट्यूब और इन जरियो से जानती है तो इस साक्षात्कार का सीरीज़ ऐसे विरक्त संतों को सामने लाकर केवल ये समझाना है कि उनका जीवन क्या है और वो किस तरह राधा रानी की भक्ति कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं आपने ये साक्षात्कार देखा हम इसके लिए बहुत आभारी हैं बाबा से हम फिर बात करेंगे क्योंकि विषय बहुत सारे हैं लेकिन अभी बाबा चूँकि परिक्रमा करके आए हैं और ये फिर जान लीजिए बाबा सुबह चार बजे जगते हैं उसके बाद बारह तेरह घंटा करके भजन निष्ठ संत हैं भजन करते हैं फिर बाबा को शुगर भी है लेकिन इसके बावजूद बाबा डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे हैं इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आप हर दिन बाबा के लिए एक माला जरूर करें क्योंकि हमें ऐसे संतों की जरूरत है हमारे युवाओं को हमारे परिवारों को क्योंकि हम धर्म को बहुत तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे संत का होना और हमारे ही समाज में महर्षि रमन्ना जैसे संत हुए हैं हमारे ही समाज में और बड़े बड़े संत हुए हैं जिनके जीवन से हमें बड़ी प्रेरणा मिली है डोंगरे जी महाराज हुए हैं राम महाराज जी हुए हैं जिनके जीवन की तमाम कहानियां आपके जीवन में भी होंगी तो उम्मीद करते हैं आपको ये साक्षात्कार पसंद आया होगा बाकी बाबा की जय हो राधा रानी की जय हो